श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी त्रिगुणातीतानंद स्वामी त्रिगुणातीतानंद का पूर्व नाम शारदा प्रसन्न मित्र था श्री दुर्गा देवी की कृपा से प्राप्त होने के कारण ही पिता ने उन्हें यह नाम दिया था शारदा प्रसन्न का जन्म चौबीस परगना जिले के पाई खाटी के नावरा ग्राम में मामा के घर 30 जनवरी अठारह ईस्वी मांग शुक्ला चतुर्थी सोमवार को रात्रि में नौ बजकर 26 मिनट पर हुआ था उनके नाना नीलकमल सरकार पाई हाटी के विशेष प्रतापी जमींदार थे उनके पिता बाबू शिवकृष्ण मित्र कलकत्ते के नंद बागान में निवास करते थे अपनी सज्जनता तथा सचरित्रता के कारण वे पड़ोसियों तथा मोहल्ले के लोगों के श्रद्धा भाजन हुए थे शिव कृष्ण के चार पुत्र थे विनय शारदा और आशुतोष शारदा प्रसन्न की बचपन से ही देव पूजा आदि में विशेष रुचि थी उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि चौदह वर्ष की आयु में ही उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं के लगभग एक सौ आठ स्त्रोत्र तथा प्रणाम मंत्र कंठस्थ कर लिए थे साथ ही साथ ही गीता दुर्गा सप्तसती एवं उपनिषद आदि शास्त्रों का वे अत्यंत सुललित स्वर में पाठ कर लेते थे कम अवस्था में ही उन्होंने कलकत्ते में पिता के मकान में लाकर विद्यालय में भर्ती करा दिया गया बालक का स्वभाव सरल तथा मधुर था साथ ही वह परीक्षा में सर्वदा प्रथम स्थान प्राप्त करता था इस कारण वह शिक्षकों एवं सहपाठियों के स्नेह तथा सम्मान का पात्र बन गया था प्राथमिक शाला की पढ़ाई समाप्त हो जाने पर शारदा ने उच्च शिक्षा के लिए श्यामपुक के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन की चौथी कक्षा में प्रवेश लिया उस समय उनकी आयु 14 वर्ष की थी यहां पर चार वर्ष तक योग्यता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात एक प्रवेशिका की परीक्षा देने को प्रस्तुत हुए उन्हें आशा थी तथा सभी का अनुमान था कि वे परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करके छात्रवृत्ति प्राप्त करेंगे परंतु विधि विधान को कौन टाल सकता है परीक्षा के दूसरे दिन जलपान करते समय कुछ असावधानीवश उनकी अत्यंत प्रिय सोने की घड़ी चोरी हो गई इसके फलस्वरूप वे इतने क्षुब्ध हो गए कि उनके लिए बची हुई परीक्षा अच्छी तरह देना संभव न हो सका अतः वे द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए इससे उनके दुख का परिमाण और बढ़ गया इतनी आशाएं व्यर्थ सिद्ध हुई परंतु ईश्वरी विधान से इस विफलता ने ही उनके जीवन में एक अपूर्व सफलता का सूत्रपात किया श्री रामकृष्ण वचनामृत के लेखक श्रयुत मास्टर महाशय उन दिनों उसी विद्यालय के प्रधान अध्यापक थे अपने इस शिष्य छात्र को एक महीने से भी अधिक समय से दुखी रहते देखकर कर अठारह ईस्वी में एक दिन वे उन्हें दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के पास ले गए इसके बाद से ठाकुर के आकर्षण के फलस्वरूप शारदा ने स्वयं ही दक्षिणेश्वर आना जाना प्रारंभ कर दिया यह जानने पर कि शारदा के पिता साधु संघ के विरोधी हैं ठाकुर ने शारदा को घर लौटने के लिए साझे की गाड़ी का भाड़ा माताजी से दिलवाने की व्यवस्था कर दी लज्जाशील माताजी जी शारदा के आने के बाद जानने पर आवश्यक पैसे पहले से ही दरवाजे पर रख दिया करती थी अतः मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती थी दक्षिणेश्वर आवागमन के फलस्वरूप जब शारदा की घनिष्ठता बढ़ गई तब एक दिन ठाकुर ने उन्हें मंत्र दीक्षा लेने के लिए माता के पास भेजते हुए कहा अनंत राधा की माया अवर्णनीय है उससे कोटि कोटि कृष्ण और राम उत्पन्न होते हैं रहते हैं और चलते जाते हैं परंतु यह निश्चित है कि उस समय उनकी दीक्षा नहीं हुई थी क्योंकि माता जी के कथनानुसार स्वामी योगानंद ही उनके प्रथम मंत्र शिष्य थे तो भी ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि ठाकुर के शरीर त्याग के पश्चात उन्होंने माता जी से दीक्षा ग्रहण की थी